जीवन ek अवसर है जीवन कठिन नहीं केवल एक संभावना जैसे में छिपे हैं चन बहुत गहरी खोज करोगे तो पा सकोगे। पालोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। फूलों की सारी सुगंध फिर तुम्हारी और उनके सारे रंग भी और उनकी कोमलता और उनका सौंदर्य से प्रकट होने वाली परमात्मा की अनुकूलती। फूल तो मृत्यु ही अस्तित्व के, फूल तो आकाश है पृथ्वी की, आकाश के तारों को छुलने के लिए, लेकिन जो बीज ही रह जाए, वह अभागा है। hua vartihwa hone hone mein kya bied agar beej hi reh jane to na bhi hote tabhi chal jata anatar tak padega jab vasant aayega anatar tak padega जब फूल हवाओं में और सूरज की किरणों में नाचेंगे, अंतर तो तब पड़ेगा जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ उनके पास गीत गाएंगी। उस से अंतर पड़ेगा फूल की बांसुरी पर जब पक्षी अपनी धुन बिठाने लगेंगे। बीच को पता चलेगा कि मैं वस्तुतः क्या था वह नहीं था जो दिखाई पड़ता था वह था जो कभी दिखाई नहीं पड़ता था दृश्य नहीं था अदृश्य था लेकिन स्मरण रहे कि बीज को तोड़ के तुम फूल नहीं पा सकते बीज को खंड-खंड करके फूल पाना तो दूर, फूलों की संभावना भी समाप्त हो जाएगी, और तरक यही करता है, बीज को तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े करता है, इस आसन, आसापर संदेल ही, मेंसा पर संदेल ही बोले मतलब ब्रांड में عندي तर्क बीच को तौलता है सोचता है छिपे हैं फूल भीतर जैसे तिजोरियों में खजाने छिपे होते तो वो तिजोरी खजाने मिल जाएंगे लेकिन फूल यूं ही छिपे होते हैं इसलिए तर्क आदमी में खोजने चलता है लेकिन परमात्मा को नहीं पाता। आदमी को तोड़ लेता है हड्डी मांस मज्जा पाता है और कुछ भी नहीं। इससे तो न तोड़ा आदमी ही बेहतर था। कम से कम चमड़ी के भीतर का कचरा तो छिपा तर्क उसको भी उबाल देता घाव भरते नहीं और नबात बाहर आ जाती फूल तो उगते नहीं फूल तो दूर कांटों की संभावना तक असंभव हो जाती तर्क इस पृथ्वी पर सबसे आधारिक वस्तु है इसलिए जो लोग धर्म के पक्ष में तर्क देते हैं, उनसे ज़्यादा मूल और कोई भी नहीं। विचित्र थे वे लोग। धर्म की खोज, प्रेम की खोज, प्रेम का रास्ता बिल्कुल ही भिन्न। बीज को तोड़ने नहीं, गहरी जमीन देनी। Zamien ze pętl, kankar kura, karkat, alak karna. Zmien ko ziogd banana ki bież ko atma sath karne. Khaj Pani ki Oni bież tak pohynie djene. Surydź ka uttark, जंत जरूरी है ताकि बीच में छिपा हुआ जीवन गतिमान हो सके सूरज की अग्नि जरूरी है ताकि बीच के को आवाहन मिल सके मिल मिट्टी पचालेगी बीच के अहंकार को क्योंकि बीच के चांद तरफ जो परत है वही अहंकार है उसी के कारण बीच के और अस्तित्व के बीच में बाधा है अवरोध दीवान बीच जैसे बंदी जैसे उसको हां तो पैरों पे जंजीरें मिट्टी पछाड़ी थी बीज की जंजीरों मिट्टी से ही बनी इसलिए पिचप पसाना इकट्ठे नहीं बीज के आंतरिक कलिक दीवानों मिट्टी आत्म साथ कर लेगी आत्मलीन कर लेगी। और बीज में बंद आत्मा को मुक्त कर देगी वही आत्मा फूल बन वही आत्मा सुगंध थी, वही आत्मा आकाश की तरफ उठने लगती। फिर उसे पूजा कहो, प्रार्थना कहो, ध्यान कहो, या जो मर्जी हो वह कहो। नाम सब गौन हैं। एक बात इस मरण रखना। pod 10 kg, 10 जीवन में नीचे की तरफ जाती और कुछ kg, 10 kg, 10 w जैसे ही बीज टूटता है, तर्क से नहीं भूमि में समर्पित होकर गलता है, अपनी मर्जी से, अपनी अभिप्रसास से वैसे ही क्रांति घट जाती। एक जीवन का सूत्रपात होता है। अगर बीच को तुम गिराओ पहाड़ से, तो नीचे की तरफ जाएगा। और सुगंध ऊपर की तरफ जाएगी। मिट्टी का दिया नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मिट्टी के दिये में जलती हुई ज्योति सूरज की तलाश करेगी। सूरज ही उसका स्रोत ये में दो का मिलन हो रहा है आकाश का और पृथ्वी का बीच में भी दो का मिलन हो रहा है अदृश्य का और दृश्य का दृश्य पर मत अटक क्षण